आपको नमस्कार है आप क्षीर सागर के निवासी और शेषनाग के शरीर की शैया पर शयन करने वाले हैं आप सबसे श्रेष्ठ वरणीय और वरदाता हैं सबके कर्ता होते हुए भी स्वयं अकृत हैं आपको किसी दूसरे ने नहीं बनाया है आप प्रभु शक्ति से संपन्न संपूर्ण विश्व के ईश्वर अजन्मा सर्वव्यापी सर्वज्ञ तथा किसी से परास्त न होने वाले हैं आपका श्री विग्रह नील कमल दल के समान श्याम है नेत्र खिले हुए कमल की शोभा धारण करते हैं आप सबके ज्ञाता निर्गुण शांत जगदाधार अविनाशी सर्वलोक श्रष्टा तथा सबको सुख देने वाले हैं जानने योग्य पुराण पुरुष व्यक्ता व्यक्त स्वरूप सनातन परमेश्वर कार्य कारण के उत्पादक लोकनाथ एवं जगतगुरु हैं आपका वक्षस्थल श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित है आप वनमाला से विभूषित हैं आपका वस्त्र पीले रंग का है आपकी चार बाहें हैं आप शंख चक्र गदा हार केयूर मुकुट और अंगद धारण करने वाले हैं सब लक्षणों से संपन्न समस्त इंद्रियों से रहित कूटस्थ अविचल सूक्ष्म ज्योति स्वरूप सनातन भाव और अभाव से मुक्त व्यापक तथा प्रकृति से परे हैं सबको सुख देने वाले सामर्थ्यशाली ईश्वर हैं आप भगवान जगन्नाथ को मैं नमस्कार करता हूं भगवान विष्णु कहते हैं महाभागे यमराज को हाथ जोड़े मस्तक झुकाए खड़ा देख मैंने उनसे स्तोत्र कहने का कारण पूछा महावाव सूर्यनंदन तुम सब देवताओं में श्रेष्ठ हो तुमने इस समय मेरी स्तुति किस लिए की है संक्षेप में बताओ धर्मराज बोले भगवन इस विख्यात पुरुषोत्तम तीर्थ में जो इंद्रनील मणि की बनी हुई श्रेष्ठ प्रतिमा है वह सब कामनाओं को देने वाली है उसका अनन्य भाव तथा श्रद्धा से दर्शन करके सभी मनुष्य कामना रहित हो आपके क्षेत्र धाम में चले जाते हैं अतः अब मैं अपना व्यापार नहीं चला सकता प्रभु आप कृपा करके उस प्रतिमा को समेट लीजिए धर्मराज का यह वचन सुनकर मैंने उनसे कहा यम मैं सब ओर से बालू के द्वारा उस प्रतिमा को छिपा दूंगा तदंतर वह प्रतिमा छिपा दी गई अब उसे मनुष्य नहीं देख पाते थे उससे छिपा देने के बाद मैंने यमराज को दक्षिण दिशा में भेज दिया ब्रह्मा जी कहते हैं पुरुषोत्तम तीर्थ में इंद्रनीलमई प्रतिमा के लुप्त हो जाने पर आगे चलकर जो जो बातें हुई उन सबको भगवान विष्णु ने लक्ष्मी देवी से विस्तार पूर्वक कह सुनाया राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा अश्वमेध यज्ञ तथा पुरुषोत्तम प्रसाद निर्माण का कार्य मुनियों ने कहा भगवन अब हम राजा इंद्रद्युम्न का शेष वृतांत सुनना चाहते हैं उस श्रेष्ठ तीर्थ में आकर उन्होंने क्या किया श्री ब्रह्मा जी बोले मुनिमरों सुनो मैं उस क्षेत्र के दर्शन और राजा के कृत्य का संक्षेप में वर्णन करता हूं उस त्रिभुवन विख्यात पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर महाराज इंद्रद्युम्न ने रमणीय स्थानों और नदियों का दर्शन किया वहां एक बड़ी पवित्र नदी बहती है जो विंध्याचल की घाटी से निकली है वह श्रतोतपला के नाम से विख्यात है सब पापों को दूर करने वाली तथा कल्याणमयी है उसका स्रोत बहुत बड़ा है उसकी महत्ता गंगा जी के समान है वह दक्षिण समुद्र में मिली है वह पूर्य सलिला सरिता महानदी के नाम से भी विख्यात है उसके दोनों किनारों पर अनेकों गांव और नगर बसे हुए हैं वे सभी गांव अच्छी फसल होने के कारण बड़े मनोहर दिखाई देते हैं वहां के लोग बड़े हृष्टपुष्ट होते हैं और वहां रहने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र शांत से पृथक-पृथक अपने धर्मों में तत्पर दिखाई देते हैं ब्राह्मणों के मुख से छहो अंग पद और क्रम से युक्त वैदिक वाणी निकलती रहती है कोई अग्निहोत्र में लगे रहते हैं और कोई उपासना में वे समस्त शास्त्रों के अर्थ समझने में कुशल यज्ञकर्ता एवं प्रचुर दक्षिणा देने वाले होते हैं वहां चबूतरों सड़कों बनो उपवनों सभा मंडपों महलों और देव मंदिरों में महान जनसमुदाय एकत्रित होकर इतिहास पुराण वेद वेदांग काव्य एवं शास्त्रों की कथा सुनते रहते हैं उस देश की स्त्रियों को अपने रूप और यौवन पर गर्व होता है वे सभी उत्तम लक्षणों से संपन्न होती हैं उस क्षेत्र में सन्यासी वानप्रस्थ सिद्ध स्नातक ब्रह्मचारी मंत्र सिद्ध तपस्या सिद्ध और यज्ञ सिद्ध पुरुष नमास करते हैं इस प्रकार राजा ने उस क्षेत्र को परम शोभायमान देखा इसलिए मन में एक निश्चय किया कि यहीं रहकर परमदेव परम अपार परम पद अनंत अपराजित सर्वेश्वर जगतगुरु सनातन भगवान विष्णु की आराधना करूंगा यही भगवान का मानस तीर्थ पुरुषोक्तम क्षेत्र है यह वास मुझे मालूम हो गई क्योंकि यहां कल्पवृक्ष स्वरूप विशाल वटवृक्ष खड़ा है यहीं इंद्रनील मणि की बनी हुई मणिमई प्रतिमा है जिसे भगवान ने स्वयं छिपा दिया है क्योंकि यहां दूसरी कोई प्रतिमा नहीं दिखाई देती मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे सत्य पराक्रमी जगदीश्वर भगवान विष्णु मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दें मैं अनन्य भाव से भगवान में मन लगाकर यहां यज्ञ दान तपस्या होम ध्यान पूजन तथा उपवास आदि के द्वारा विधिवत पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करूंगा साथ ही यहां श्री विष्णु भगवान के मंदिर बनाने का कार्य भी आरंभ करूंगा द्विजवरों यह सोचकर महाराज इंद्रदुमन ने वहां भगवान का मंदिर बनवाने के लिए कार्य आरंभ किया उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के पारंगत समस्त आचार्यों को बुलाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ यत्नपूर्वक भूमि का शोधन किया इस कार्य में ज्ञान संपन्न ब्राह्मणों वेद शास्त्र के पारंगत अमात्यों मंत्रियों तथा वास्तु विद्या के विद्वानों का भी सहयोग प्राप्त था उन सब के साथ भली भांति विचार करके शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में जब कि उत्तम चंद्रमा और नक्षत्रों का योग था तथा ग्रहों की भी अनुकूलता थी राजा ने श्रद्धा पूर्वक अर्घ दिया उस समय जय जयकार तथा मंगलमय शब्द हो रहे थे भात भात के वाद्यों की मनोहर ध्वनि गूंज रही थी वेद मंत्रों के गंभीर घोष और मधुर संगीत हो रहे थे फूल लाज अक्षत चंदन भरे हुए कलश तथा दीपक आदि के द्वारा पूजा कार्य संपन्न किया गया था इस प्रकार अर्घ दान दे महाराज इंद्रद्युम्न ने शूरवीर कलिंगराज उत्कलराज और कोसलराज को बुलाकर कहा राजाओं तुम सब लोग एक ही साथ मंदिर के निमित्त शिला ले आने के लिए आए हो अपने साथ प्रधान प्रधान शिल्पियों को भी जो शिला खोदने के काम में निपुण हों ले लो विंध्याचल बहुत विस्तृत पर्वत है वह अनेक कंदराओं से सुशोभित है उसके सभी शिखरों को भली भांति देखकर सुंदर-सुंदर शिलाएं कटवाओ और उन्हें छकड़ों पर नावों पर लादकर ले आओ विलंब ना करो इस प्रकार राजाओं को शिला के लिए जाने की आज्ञा दें महाराज ने अमात्यों और पुरोहितों से कहा सर्वत्र शीघ्रगामी दूत भेजे जाएं और वे पृथ्वी के समस्त राजाओं के पास जाकर मेरी यह आज्ञा सुना दें राजाओं महाराज इंद्रद्युम्न की आज्ञा के अनुसार तुम सब लोग हाथी घोड़े रथ और पैदल सेना तथा अमात्यों और पुरोहितों के साथ चलो ऐसी आज्ञा पाकर दूत राजाओं के पास गए और सबको महाराज की आज्ञा सुना दी दक्षिण पश्चिम उत्तर और पूर्व देशों के रहने वाले दूर और समीप निवास करने वाले पर्वत तथा भिन्न-भिन्न द्वीपों के निवासी नरेश महाराज इंद्रद्युम्न का आदेश सुनकर रथ हाथी घोड़े और पैदल सेना के साथ बहुत धन लेकर भारी संख्या में A cat